मातृत्व दर्शन मातृत्व का जागरण उपरयुक्त विवेचन के संदर्भ में मां शारदा के आविर्भाव का महत्व हृदयंगम करना आसान होगा स्वामी विवेकानंद का कथन है कि मां शारदा के आविर्भाव से भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की नारी जाति का नवजागरण होगा उनका जन्म इसी के लिए हुआ है हमने देखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अब तक विश्व पुरुष तत्व द्वारा अधिक प्रभावित था समाज पुरुष प्रधान था मां शारदा का आविर्भाव एक नारी प्रधान विश्व के प्रारंभ का संकेत करता है आज हम विश्व में सर्वत्र नारी जाति के जागरण एवं विकास के लक्षण देखते हैं लेकिन यह आवश्यक है कि नारी अपने अंतर्नित मातृत्व को विकसित करे पुरुषों का अनुसरण कर पुरुषोचित गुणों का विकास करने का प्रयास न करें किसी सत्य को प्रदर्शित करने के लिए मां शारदा प्रधानतः सहिष्णुता लज्जाशीलता क्षमाशीलता दया प्रेम कोमलता आदि मातृ सुलभ गुणों को अपने जीवन के माध्यम से विशेष रूप से अभिव्यक्त कर गई हैं अगर यह न हुआ और नारियां पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे तो एक सुखकर एवं संतुलित समाज की स्थापना का प्रयास व्यर्थ हो जाएगा मां शारदा के जीवन एवं संदेश के इस पक्ष विशेष के अध्ययन की सहायता से मातृत्व का व्यवहारिक रूप समझा जा सकता है यह संकेत दिया जा चुका है कि स्वामी विवेकानंद एवं मां शारदा श्री रामकृष्ण के भावों के दो परस्पर विरोधी प्रतिरूप हैं स्वामी विवेकानंद पौरषत्व अनाशक्ति दृढ़ता आदि पुरुषोचित गुणों के मूर्तिमान विग्रह हैं तो मां शारदा नारित्व प्रेम कोमलता आदि मातृसुलभ गुणों की प्रतिमूर्ति हैं स्वामी विवेकानंद का महान जीवनोद्देश्य था श्री रामकृष्ण के द्वारा प्रदर्शित आदर्शों को संसार के सामने इस तरह प्रस्तुत करना कि बुद्धिवादी समाज उसे समझ सके उनके आदर्शों के भावनात्मक पक्ष का प्रकाशन मां शारदा के जीवन का महान उद्देश्य था स्वामी जी की वाणी हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है जबकि मां के उपदेश हृदय को स्पर्श करते हैं स्वामी जी विचार और तर्क के माध्यम से श्री रामकृष्ण के विश्व कल्याण कर विचारों को आधुनिक बुद्धिवादी मानव तक पहुँचाते हैं माँ शारदा ने शब्द ही अपनी स्नेह दृष्टि से अशांत मानव के हृदय पर शांति बारी का सिंचन करती हैं यही कारण है कि मां के लिए बुद्धिमान मूर्ख धनी निर्धन पापी संत के भेद नहीं थे क्योंकि जहां तक हृदय की भावना का प्रश्न है सभी एक हैं सभी का प्रेम एवं शांति की आवश्यकता समान मात्रा में रहती है मातृत्व का एक अन्य पक्ष है श्रद्धा विश्वास इस संदर्भ में भी हम स्वामी विवेकानंद एवं माँ के दृष्टिकोण एवं उपदेशों में पार्थक्य पाते हैं स्वामी विवेकानंद सभी बातों को परखने के बाद स्वीकार करते थे उन्होंने उपदेश भी यही दिया है कि किसी बात को इसलिए स्वीकार न करो कि वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कही गई या पुस्तक विशेष में लिखी है स्वयं अपने बुद्धि द्वारा परख उसके बाद उसे मानो इसके विपरीत माँ शारदा विश्वास पर बल देती हैं अन्य सभी अवतारों की तरह श्री कृष्ण के उपदेशों में भी दो प्रकार के उपदेश हैं एक तो वे सार्वभौमिक सत्य है जो सभी देश काल एवं धर्म के लोगों के लिए उपयोगी है यथा सभी धर्मों की सत्यता व्याकुलता के द्वारा ईश्वर के दर्शन की संभावना कामनी कांचन त्याग की आवश्यकता इत्यादि इसके अतिरिक्त उनके संदेश का एक दूसरा पक्ष भी है जिसका उपयोग केवल उनके अनुयायियों के लिए ही है अवतारी महापुरुष सनातन सत्यों का पुनराविष्कार करने के साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व की भी इष्टदेव के रूप में प्रतिष्ठा करते हैं एवं उनके भक्त उनकी पूजा कर विशेष लाभान्वित होते हैं उनके संदेश का प्रथम पक्ष उसे व्यापकता प्रदान करता है जबकि दूसरा पक्ष उसमें गहराई लाता है एक और स्वामी विवेकानंद ने श्री कृष्ण के उदार सर्वजन कल्याणकारी संदेश को देश विदेश में फैलाया तो दूसरी ओर मां शारदा ने श्री कृष्ण के अवतारत्व में विश्वास को भक्तों के हृदय में दृढ़ करके राम कृष्ण संघ को गहरी नींव प्रदान की स्वामी विवेकानंद पुरुषार्थ के प्रतिपादक थे लेकिन माँ शारदा में शरणागति प्रतिपादक उपदेशों का बाहुल्य है प्रत्येक मानव की अपनी क्षमताएँ एवं असमर्थताएं हैं उसमें शक्ति तो है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं भी हैं प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफलता एवं असफलता शक्ति एवं दुर्बलता दोनों का अनुभव होता है कुछ लोग स्वभाव से ही अपनी शक्ति के प्रति जागरूक होते हैं तो अन्य कुछ लोगों को अपनी दुर्बलताओं का बोध अधिक होता है दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए उपाय होना चाहिए साधना पद्धति होनी चाहिए स्वामी विवेकानंद उन लोगों को अधिक प्रभावित करते हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर अधिक भरोसा होता है माँ शारदा उन लोगों को शरणागति का पाठ पढ़ाती हैं जो अपनी असमर्थता के बोझ से दबे हैं ऐसे लोगों के कानों में माँ शारदा की अभवाणियाँ सदा गूंजती रहती हैं सदा याद रखो कि तुम्हारी एक माँ है जितना कर सकते हो करो बाकी मैं करूँगी तुम कितना करोगे बेटा मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ इत्यादि उपसंहार श्री रामकृष्ण का मातृभाव था मातृत्व की स्थापना माँ शारदा के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था इस कथन का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि माँ शारदा में जगन मातृत्व का आविर्भाव हो एवं वे जगत के समस्त प्राणियों को अपनी संतान समझें इसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि उन सद्गुणों तत्वों एवं मनोदशाओं का प्रचार प्रसार एवं विकास समाज एवं व्यक्ति में हो जो नारी जाति विशेषकर उसके मातृ रूप के विशिष्ट गुण हैं प्रत्येक मानव एवं समाज को अपना स्वयं का अध्ययन एवं परीक्षा परक अवलोकन करके जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें किस गुण विशेष की कमी है और तब उसे आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए अतः मां शारदा के जीवन एवं उपदेशों का वर्तमान काल में विशेष महत्व है मां शारदा के आविर्भाव से मातृत्व द्वारा प्रभावित एक नए युग का प्रारंभ हुआ है